त्य तुम इच्छा से तू किसे वो है देहाभिमान ये बात कि मैं देह हूं ये बात कि मैं मन हूं ये बात कि मेरा कोई तादाद नहीं यह छोड़ने जैसी तू इसका त्याग कर दे। देखाल ऊपर से कह रहे हैं कि तेरे भीतर कोई भी त्याग की आकांक्षा उठे तो गलत और फिर बड़ी बारीकी से बड़ी कुशलता से कहते लेकिन फिर भी अगर तेरी मर्जी हो छोड़ने का ही मन हो तो और कुछ छोड़ना तो व्यर्थ है ये बात छोड़ दे कि मैं देह की मैं मन कि मेरा किसी से तादाद में ऐसे वो त्याग के लिए उकसाते बड़ी जटिल बात है तुमने कभी कुमार को घड़ा बनाते देखा क्या करता कुमार भीतर से तो संभालता है घड़े को चाक पर रखता है मिट्टी को भीतर से संभालता है और बाहर से चोट मारता है एक हाथ से चोट मारता है एक हाथ से संभालता है इसी से घड़े की दीवार उठनी शुरू होती घड़ा बनना शुरू होता भीतर से संभालता जाता बाहर से चोट करता जाता कबीर ने कहा यही गुरु का काम है एक हाथ से चोट करता है एक हाथ से संभालता है। अगर तुमने चोट ही देखी तो तुमने आधा देखा तुमने अगर संभालना ही देखा तो भी तुमने आधा देखा तो तुम गुरु की पूरी कीमिया से परिचित न हो सके फिर पूरा रसायन तुम्हें समझ में न आएगा इधर चोट मारता इधर समझा लेता इतनी भी चोट नहीं मारता कि तुम भागी खड़े हो इतना भी नहीं समझा लेता कि तुम वही के वही रह जाओ जैसे आए थे चोट भी किए चला जाता है ताकि तुम बदलो भी लेकिन चोट भी इतनी मात्रा में करता है होम्योपैथी के डोज देता धीरे धीरे एकदम एलोपैथी का डोज नहीं दे देता कि तुम या तो भाग ही खड़े हो या खत्म ही हो जाओ बड़ी छोटी मात्रा में चोट करता है देखता है कितनी दूर तक सह सकोगे उतनी चोट कर देता है फिर रुकता है देखता है कि ज्यादा हो गई तिल मिला गए भागे जा रहे हो बिस्तर बिस्तर बांध रहे तो फिर थोड़ा समझा लेते देखा स्वभाव के साथ वही तो किया ना अब उन्होंने फिर बिस्तर वगैरह खोल कर रख दिया है। अब वो फिर मजे मजे से बैठे हुए हैं सिर घुटाए हुए अब उनको कोई अड़चन नहीं अब फिर चोट की तैयारी अब उनको तो फिर मार पड़नी चाहिए एक हाथ से संभालो एक हाथ से चोट करते जाओ उससे कहते ऐसा कर कि तू छोड़ धन इत्यादि छोड़ना तो छोटी बातें हैं मैं तुझे बड़ी बात छोड़ने की बताता हूं तू देहा छोड़ दे संघात विलियम ये जो देह का संघात है इसको ले कर दे मैं देह हूं ऐसे भाव को विलीन कर दे इस प्रकार देहाभिमान को मिटाकर तू मोक्ष को अभी प्राप्त हो जा सकता है देखना बारीक मोक्ष को प्राप्त हो जा सकता है अगर देह अभिमान को छोड़ दे फिर कारणकारी की दुनिया बनाई जा रही फिर उसे कहा जा रहा है कि ये कारण है देह का अभिमान छूट जाए तो मोक्ष फल मोक्ष फल नहीं है मोक्ष के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है मगर जनक भी अद्भुत कुशल व्यक्ति रहे होंगे उनके सूत्र शीघ्री आएंगे तब तुम समझोगे उन्होंने कैसा अद्भुत उत्तर दिया तो जिसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला इस प्रकार आत्मा को एक जान और ऐसा जानकर मोक्ष को प्राप्त हो उदेति भवतो विश्वम बारीधेरे धैर्य बुधबुदा इति ज्ञातवा एकम आत्मान एवं एव लयम ब्रज इतनी ही भावना कर कि मुझसे संसार उत्पन्न हुआ है जैसे समुद्र में बुलबुला उत्पन्न होता है और अपने को और जगत को स्वयं को और समष्टि को एक मानकर एक जानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा जैसे कि मोक्ष किसी जानने पर निर्भर है जैसे मोक्ष के लिए कोई ज्ञान आवश्यक है अगर मोक्ष के लिए कुछ भी आवश्यक है तो वह मोक्ष ना रहा क्योंकि जिस मोक्ष के लिए कोई कारण है वो कारण तो निर्भर होगा उसकी शर्त हो गई वो कारण से बंधा होगा किसी दिन कारण हट जाएगा तो मोक्ष गिर जाएगा मोक्ष अकारण है, मोक्ष का कोई भी कारण नहीं तुमने अगर पूछा कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं तो तुम बंधने का नया उपाय पूछ रहे हो तुम पूछ रहे हो कि मुझे अब कुछ और बताए पुराने बंधन पुराने पड़ गए उनमें अब रस नहीं आता अब मैं कैसे मुक्त हो जाऊं तो कोई कहता है, तुम योगासन करो इससे मुक्त हो जाओगे तो पहले तुम दुकान पर बैठे थे गद्दी पे आसन लगा रहे थे अब तुम बैठ गए कहीं जंगल में जाके झाड़ के नीचे योगासन लगाने लगे मगर जारी रहा काम आकांक्षा भविष्य की रही मोक्ष तो है ही तुम कुछ ना करो मोक्ष है जब तुम कुछ भी नहीं करते होगे हो शिक्षण तुम्हें दिखाई पड़ेगा क्योंकि करने से ऊर्जा मुक्त हुई कि फिर क्या करेगी फिर देखेगी कर्ता में ऊर्जा उलझी रहे तो साक्षी नहीं बन पाती वही ऊर्जा जब करता में नहीं उलझी होती कुछ करने को नहीं होता तो साक्षी बन जाती ज़िन गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं बस बैठो और कुछ ना करो इससे क्रांतिकारी सूत्र कभी दिया ही नहीं गया वो कहते हैं बस बैठो कुछ ना करो गुरु बार बार आता है कि कुछ करने को दे दो सदगुरु कहता है कुछ करने को दे दिया बस शुरू हुआ गोरख धंधा गोरख धंधा सब बड़ा अद्भुत शब्द है ये गोरखनाथ से चला क्योंकि जितनी विधियां गोरखनाथ ने खोजी मेरे अलावा किसी और ने नहीं खोजी गोरख धंधा मानते नहीं कुछ करेंगे करो कुंडलनी करो नाद ब्रह्म करो करने के बिना चैन नहीं है तुम कहते हो बिना कुछ किए तो हम बैठ ही नहीं सकते तो मैं कहता हूं चलो ठीक कुछ करो जब थक जाओगे करने से किसी दिन जब कहोगे कि आप कुछ ऐसा बताएं कि करने से बहुत हो गया अब करने से कुछ होता नहीं तो तुमसे कहूंगा आप बैठ रहो जैसे छोटा बच्चा घर होता है बेचैन तुम तो मुझसे कहते हो तो शांत बैठ वो शांत क्या कैसे बैठे इतना बूढ़ा नहीं के शांत बैठे अभी ऊर्जा से भरा है अभी उबल रही आग अभी वो शांत भी बैठे तो कसमस आता है हिलता डुलता है रात में सो भी नहीं सकता बिस्तर से नीचे गिर जाता है तो करबटे बदलता है हाथ पैर फेंकता अभी तो शक्ति उठ रही तुम तो उससे कहते हो तो शांत बैठ आंख बंद कर वो बैठ नहीं सकता उसके लिए तो एक ही उपाय उससे कहोगे जा घर के पंद्रह चक्कर लगा जोर से दौड़ना फिर कुछ कहने की जरूरत ना रहेगी वो पंद्रह चक्कर लगा के खुद ही शांति से आके बैठ जाएंगे तब तुम देखना उनकी शांति में फर्क ऊर्जा बह गई है थकान आ गई है उस थकान में बैठना आसान हो जाता है सारी विधियां गोरख धंधे उनका उपयोग केवल एक है कि तुम थक जाओ तुम्हारे करता में धीरे धीरे थकान आ जाए तुम ये सोचने लगो कर कर करके तो कुछ हुआ नहीं अब जरा ना करके देख ले तुम करने से ऐसे परेशान हो जाओ कि एक दिन तुम कहने लगो कि अब तो प्रभु करने से छोड़ाओ अब तो ये करना बड़ा जान लिए ले रहा है अब तो हम शांत होना चाहते हैं बैठना चाहते है। जब तुम ही शांत बैठना चाहोगे तभी शांत बैठ सकोगे जब तक शिष्यकर्ता में अभी रस ले रहा है किसी तरह का तब तक उसे कुछ ना कुछ कर्म देना पड़ेगा कोई प्रक्रिया देनी पड़ेगी लेकिन जेन फकीर आखिरी बात कहते वो कहते हैं बैठ जाओ कुछ करो मत बड़ा कठिन होता है बैठ जाना कुछ ना करना तुमने कभी ख्याल किया घर में कुछ करने को ना हो तो कैसी मुसीबत आ जाती फर्नीचर ही जमाने लगते हैं लोग अभी कली जमाया था फिर से जमाने लगते हैं झाड़पोछ करने लगते कली की थी फिर से करने लगते अखबार पुराना पड़ा है उसी को पढ़ने लगते उसे पढ़ चुके हैं पहले तुमने कभी ख्याल किया कुछ ना कुछ करने लगते कुछ ना हो तो कुछ खाने पीने लगेंगे मैं यात्रा करता था वर्षों तक तो मेरे साथ मित्र कभी कभी यात्रा पे जाते थे तो वो मुझसे बोले कि बड़ी अजीब बात है घर ऐसी भूख नहीं लगती ट्रेन में मेरे साथ कभी उनको तीस घंटे बैठना पड़ता घर ऐसी भूख नहीं लगती क्या मामला है और घर तो काम में लगे रहते हैं और भूख नहीं लगती वहां ट्रेन में तो सिर्फ बैठे हुए ट्रेन में अनेक लोगों को भूख लगती और अगर घर से कुछ कलेवा लेके चले फिर तो बड़ी बेचैनी हो जाती फिर तो कब खोले तो मैंने उनसे कहा कि इसका कारण कारण कुल इतना है कि तुम खाली नहीं बैठ सकते अभी एक झांझेन हो गया एक क्रिया हो गई झेन की कि बैठे ट्रेन में तीस घंटे तक अब काम भी नहीं बाहर भी कब तक देखो आंखें थक जाती अखबार भी कब तक पढ़ो थोड़ी देर में चुक जाता तो कुछ खाओ फिर से बिस्तर जमाओ फिर से सूटके खोल के देखो जैसे किसी और का है तू नहीं जमा के आए हो घर से उसको व्यवस्थित कर लो मैंने देखा कि मैं देखता रहता कि क्या कर रहे हैं फिर चले बाथरूम क्यों अभी तुम गए थे नूम क्या मामला है खिड़की खोलते बंद करते आदमी को कुछ उलझन चाहिए उलझा रहे व्यस्त रहे तो ठीक मालूम पड़ता है उलझा रहे व्यस्त रहे तो पुरानी आदत के अनुकूल सब चलता रहता है खाली छूट जाए शून्य पकड़ने लगता है वही शून्य ध्यान है खाली छूट जाए मोक्ष उतरने लगता है मोक्ष का तुम्हें पता ही नहीं तुम दरवाजा बंद कर कर देते हो जब भी मोक्ष कहता है जरा भीतराने दो तुम फिर कुछ करने में लग जाते हो मोक्ष तभी आएगा जब तुम ऐसी घड़ी में हो जब कुछ भी नहीं कर रहे तो अचानक उतर आता है वो परम आशीष बरस जाता है एकदम प्रसाद सब तरफ खड़ा हो जाता है क्योंकि मोक्ष तो प्रत्येक का स्वभाव है तुम्हारे करने पर निर्भर नहीं लेकिन गुरु देखता है अगर कोई वासना करने की थोड़ी बहुत शेष रह गई उसको भी निपटा लो तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला इस प्रकार आत्मा को एक जान और ऐसा जानकर मोक्ष को प्राप्त हो इति ज्ञातवा एकम आत्मानम एवं एवं लयम ब्रज वो कहते तू एक काम कर ले इतना जान ले कि आत्मा सर्व के साथ एक है अब ये ज्ञान की यात्रा शुरू करवा रहे हैं ऐसे तो कई ना समझ बैठे जो दोहराते रहते हैं बैठे बैठे कि मैं और ब्रह्म है एक मैं और ब्रह्म है एक दोहराते रहो जन्मों तक कुछ भी ना होगा तोते बन जाओगे दोहराते दोहराते ऐसी भ्रांति भी पैदा हो सकती है कि शायद मैं और ब्रह्म एक मगर इस भ्रांति का नाम ज्ञान नहीं दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु स्वर्ग की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है इसलिए तू निर्वाण को प्राप्त हो यह सब भ्रांति है इस सब भ्रांति से जान निर्माण को प्राप्त हो ये सब सपना है जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ जाए व्यक्तम विश्वम प्रत्यक्ष अपि अपी अवस्तुतवा दिखाई पड़ता है ये विश्व फिर भी नहीं ऐसा ही दिखाई पड़ता जैसे रस्सी में सांप अमले त्वी रज्जु सर्पा इवना अस्ति तुझ शुद्ध में तुझ बुद्ध में कोई भी मल कोई भी दोष नहीं है अगर दोष दिखाई भी पड़ता हो तो वो भी रज्जु में सर्पवत है एवं एवं लय अमृष ऐसा जानकर तू लय को प्राप्त हो जाए तू निर्वाण को प्राप्त हो जाए दो ही बातें हैं जो संसार के भोग से जागे आदमी को पकड़ सकती एक त्याग और एक ज्ञान त्याग कि छोड़ो तपश्चर्या में उतरो उपवास करो नींद त्यागो इसको छोड़ो उसको छोड़ो और ज्ञान ऐसा जानो वैसा जानो और जानने को मजबूत करो दो तरह के लोग हैं संसार में जो बहुत सक्रिय प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो संसार से छूटते ही त्याग में लग जाते जो थोड़ी निष्क्रिय प्रवृत्ति के लोग हैं विचारक वृत्ति के लोग हैं वो संसार से छूटते ही ज्ञान में लग जाते मगर दोनों ही अड़चने हैं तुम अक्सर पाओगे या तो संसार से भागा हुआ आदमी पंडित हो जाता शास्त्र दोहराने लगता या शरीर को गलाने लगता सताने लगता दोनों ही अवरोध है ना तो यहां कुछ जानने को है न यहां कुछ करने को है ज्ञाता तुम्हारे भीतर छुपा है जानना क्या है जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है सबको जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है जानना क्या है ये अध्यात्म के आत्यंतिक उद्घोष है इसलिए तुम्हें कठिन भी मालूम पड़े तो भी समझने की कोशिश करना दुख और सुख जिसके लिए समान है जो पूर्ण है जो आशा और निराशा में समान है जीवन और मृत्यु में समान है ऐसा होकर तू निर्वाण को प्राप्त हो सम दुख सुखा पूर्ण आशा निराश्यो सम सुख दुख जिसे समान दिखाई पड़े आशा निराशा जिसे समान दिखाई पड़े यही तो वैरागी की परिभाषा है सम जीवित मृत्यु मृत्यु और जीवन भी जिसे समान मालूम पड़े संव मेव लयम ब्रज ऐसा जानकर तू निर्वाण को प्राप्त कर ले जनक फिर एक लक्ष्य दे रहे हो या तो त्याग दे देहाभिमान और या मैं स्वयं परम ब्रह्म हूं आत्मा हूं आत्मा सर्व से एक है ऐसे ज्ञान को पकड़ ले ये दो रास्ते हैं तेरे मुक्त हो जाने के अगर कोई भी साधारण साधक होता तो उलझ गया होता अगर सक्रिय व्यक्ति होता तो कर्म योग में पड़ जाता अगर निष्क्रिय व्यक्ति होता तो ज्ञान योग में पड़ जाता भक्ति की बात अष्टावक्र ने नहीं उठाई क्योंकि जनक में उसकी कोई संभावना नहीं थी ये दो संभावनाएं थी छत्री था जनक तो सक्रिय होने की संभावना थी बीज रूप से योद्धा था तो सक्रिय होने की संभावना थी इसलिए तो जैनों के सारे तीर्थंकर क्योंकि छत्री थे गहन त्याग में पड़ गए तो एक तो संभावना थी कि जनक महात्यागी हो जाए और एक संभावना थी क्योंकि सम्राट था सुशिक्षित था सुसंस्कृत था उस जगत का उस जमाने का जो भी शुद्धतम ज्ञान संभव था वो जनक को उपलब्ध हुआ था दूसरी संभावना थी बड़ा विचारक हो जाए भक्ति की कोई संभावना न दिखाई पड़ी होगी इसलिए अष्टावक्र ने वो कोई सवाल नहीं उठाया ये दो सवाल उठाए, ये दो अचेतन में पड़ी हुई संभावनाएं कहीं भीतर सरकती हुई गुंजाइश इनमें अंकुरन हो सकता है हम अपने ही ढंग से समझते हैं कुछ भी कहा जाए मैं तुमसे कह रहा हूं जितने लोग यहां हैं उतनी बातें पैदा हो जाएंगी मैं तो एक ही हूं कहने वाला लेकिन जितने लोग यहां हैं उतनी बातें पैदा हो जाएंगी लोग अपने ढंग से समझते हैं मुला नसुद्दीन के बेटे से मेरी बात हो रही थी छोटा बच्चा है उसने अचानक मुझसे पूछा कि आप एक बात बताएं आप सबके सवाल का जवाब देते मेरे सवाल का जवाब दें आदमी जब मरता है तो उसकी जान कहां से निकलती छोटे बच्चे अक्सर ऐसी बात पूछ लेते मैं भी थोड़ा चौका मैंने उससे पूछा तुझे पता है कहां से निकलती वहां से नहीं लगा उसने कहा मुझे पता है क्योंकि तो पहले तू बता दे उसने कहा खिड़की से निकलती मैंने उससे पूछा अच्छा यह कैसे तुझे कैसे पता चला उसने कहा एक दिन मैंने देखा कि पापा र्थात मुल्ला नसुद्दीन एक दिन मैंने देखा कि पापा जब खिड़की के पास खड़े थे नीचे सड़क से कोई लड़की निकल रही थी तो वो बोले ठहरो मेरी जान तभी मैंने समझा कि जान खिड़की से निकल जाती छोटा बच्चा है उसने ठीक समझा जहां तक समझ सकता था बिल्कुल ठीक समझा हम वही समझते हैं जो हम समझ सकते हैं जनक ऐसा समझा जैसा जनक समझ सकता है जनक की समझ बड़ी असाधारण है बड़ी विशिष्ट है वो साधारण व्यक्ति की समझ नहीं है अच्छा को भी थोड़ा सा रहा होगा कि पता नहीं जनक समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा स्वाभाविक भी है क्योंकि यह घटना इतनी बड़ी है ये ऊंचाई इतनी बड़ी है यहां तक कोई चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा सुख और दुख जिसके लिए समान है ख्याल रखना तुम अगर चेष्टा करो तो सुख और दुख समान हो सकते और फिर भी तुम बंधन में रहोगे जीवन और मृत्यु भी समान हो सकती है मान्यता के आधार पर तुम अपने को समझा ले सकते हो तुम अपने को सम्मोहित कर ले सकते हो कि सब समान है लेकिन इससे कोई कोई महत घटना ना घटेगी जो तुम्हें बदल जाए और तुम्हें नए अर्थ और नए अभिप्राय और नए आकाश दे जाए जनक ने कहा अब जनक के सूत्र ये बड़े अनूठे सूत्र हैं ऐसा लगता है जैसे जनक की गहराई में उतर के अष्टावक्र ने कहे होंगे ऐसा लगता है कि जैसा अष्टावक्र चाहते होंगे ठीक वैसा जनक ने प्रतिउत्तर दिया है। ऐसा शिष्य पाना दुर्लभ है जनक ने कहा मैं आकाश की भांति हूं संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य ऐसा ज्ञान है इसलिए न इसका त्याग है और न ग्रह है और न लय है बड़ी क्रांति की बात कही जनक ने नाच उठे होंगे अस्त्रवक्र माना कि उनका शरीर आठ जगह से टेढ़ा था लेकिन इस क्षण रुक न सके होंगे नाचे होंगे ये तो परम कमल खेला सहस्त्रार खेला आकाश वदंतो अहम घटवत प्राकृतम जगत मैं हूं आकाश की भांति संसार तो घड़े की भांति है बनता और मिटता रहता आकाश पर इसका कोई परिणाम नहीं संसार उठते हैं बनते हैं मिटते हैं जैसे सपने बनते उठते मिटते हैं लेकिन साक्षी तो आकाश जैसा शुद्ध बना रहता मुझे कोई चीज अशुद्ध कर ही नहीं सकती इसकी घोषणा की जनक ने इसलिए आप ये तो बात ही छोड़ दें कि मैं शुद्ध होकर और मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं माना कि दूध में पानी मिलाया जा सकता है क्योंकि दूध और पानी दोनों ही एक ही ढंग के पदार्थ तुम तेल में पानी को तो ना मिला सकोगे फिर भी तेल और पानी को साथ साथ तो किया जा सकता मिले ना मिले एक ही बोतल में भरा तो जा ही सकता है क्योंकि दोनों फिर भी पदार्थ थे, लेकिन आकाश को तो तुम किसी चीज से भी मिला नहीं सकते आकाश तो शुद्ध निर्विकार है इस पृथ्वी पर कितने लोग पैदा हुए अच्छे बुरे पुण्यात्मा पापी कितने युद्ध हुए कितने प्रेम घटे कितने वसंत आए कितने पतझड़ हुए आकाश तो निर्विकार खड़ा रहता कोई रेखा नहीं छूट जाती आकाश में तो कोई आकार नहीं बनता इति ज्ञानम यह बड़ी अद्भुत बात है जनक कहते हैं मैं आकाशवत हूं इति ज्ञानम यही ज्ञान है अब और किस ज्ञान की आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ज्ञान को पालू ज्ञान को खोज लूं? ज्ञान हो गया इति ज्ञानम तथे तस् न त्यागो न ग्रहो लय सारे आध्यात्मिक साहित्य में ऐसा सूत्र तुम न खोज सकोगे ऐसा तो बहुत से शास्त्र हैं जो कहते हैं न भोग है न त्याग है लेकिन जनक कहते हैं न भोग है न त्याग है न मोक्ष लय भी नहीं है ये तीसरी बात सोचने जैसी मैं आकाश की भांति हूँ संसार घड़े की भांति प्रकृति जन है घड़े बनते मिटते रहते घड़ा जब बन जाता तो घड़े के भीतर आकाश हो जाता है घड़े के बाहर हो जाता है घड़ा फूट जाता है भीतर का आकाश बाहर का आकाश फिर एक हो जाते शायद जब घड़ा बना रहता तब भी बाहर और भीतर के आकाश अलग नहीं होते क्योंकि घड़ा पोरस है छिद्रों से आकाश जुड़ा हुआ है आकाश छिन्न भिन्न नहीं होता खंडित नहीं होता तुम तलवार से आकाश को काट तो नहीं सकते सब सीमाएं काल्पनिक बनाई हुई आकाश पर कोई रेखा खिंचती नहीं मैं आकाश की भांति हूं ऐसा ज्ञान है इति ज्ञानम इसलिए न इसका त्याग है न इसका ग्रहण है और न लय है मैं समुद्र के समान हूं यह संसार तरंगों के सदृश है ऐसा ज्ञान है इसलिए न इसका त्याग है न इसका ग्रहण है और न इसका लय है महो दधि वारी वहम सब प्रपंचो बीच सन्निधा इति ज्ञानम तथा तस् न त्यागो न ग्रहो लया जनक कहने लगे मुझे गुरुदेव उलझाओ मत तुम मुझे उलझा ना सकोगे मुझे तुमने जगह ही दिया अब जानना फिर खो अब तुम्हारे प्रलोभन किसी भी काम के नहीं है खूब ऊंचे प्रलोभन तुम दे रहे हो कि ऐसा जान के तुम मुक्ति को प्राप्त हो जा जनक कहते हैं मैं मुक्त हूं इति ज्ञानम ऐसा ज्ञान है अब और कहां ज्ञान बचा मुक्त हो जाऊं तो फिर तुम वासना को जगाते हो मोक्ष को खोजूं तो फिर तुम आकांक्षा को जगाते हो फिर पल्लवित करते हो जो जल गया दग्ध हो गया मिट गया यह बात किससे कर रहे हो बंद कर लो ये प्रलोभन देना अब तुम मुझे ना फुसला सकोगे अष्टावक्र जैसा कुशल व्यक्ति भी बड़ी सूक्ष्म भाषा में छिपे हुए जाल को जनक को अब बेच नहीं पाता है जनक अब ग्राहक ही ना रहे जनक निश्चित ही जागे महोदधि जैसे समुद्र में महोदधि में उठती हैं तरंगे ऐसा ज्ञान है मैं महोदधि हूं मैं समुद्र हूं यह संसार तरंगों के सदृश से है ये संसार मुझसे अलग दिखाई पड़ता हुआ भी अलग कहां लहरें समुद्र से अलग कहां हैं समुद्र में हैं समुद्र की हैं समुद्र ही तो लहराता है और कौन है यह संसार भी मैं हूं इस संसार का न होना भी मैं हूं जब लहरें होती तब भी समुद्र है जब लहरें नहीं होती तब भी समुद्र है इति ज्ञानम ऐसा ज्ञान है अब किसको छोड़ू समुद्र लहरों को छोड़े बात ही ना समझे कि समुद्र लहरों को पकड़े पकड़ने की कोई जरूरत नहीं लहर समुद्र की ही मुक्ति कहां मोक्ष कहां कैसी मुक्ति कैसा मोक्ष ऐसा जानकर मैं मुक्त हो ही गया हूं इति ज्ञानम मैं सीपी के समान हूं विश्व की कल्पना चांदी के सदृश है ऐसा ज्ञान है इसलिए ना इसका त्याग है ना इसका ग्रहण है न लय है सुक्ति संकाशो रूप्य बद विश्व कल्पना इति ज्ञानं तथे तस्गो न, न ग्रहो लया मैं निश्चित सब भूतों में हूं और यह सब भूत मुझ में है ऐसा ज्ञान है इसलिए न इसका त्याग है न ग्रहण है और न लय है ज्ञान पाना नहीं है ज्ञान है या तो है या नहीं है पाके कभी किसी ने पाया नहीं पाने वाला पंडित बन जाता है जागने वाला ज्ञानी जो होना चाहिए वो हुआ ही हुआ है जैसा होना चाहिए वैसा ही है अन्यथा क्षण भर को न तो हुआ था न हो सकता है इस दशा को जो उपलब्ध हो जाए वही संत है कुछ लोग हैं जो संसार में पाने में लगे हैं धन मिलना चाहिए पद मिलना चाहिए प्रतिष्ठा कुछ लोग हैं जो स्वर्ग पाने में लगे हैं वहां पद मिलना चाहिए वहां प्रतिष्ठा कुछ लोग हैं जो इस संसार की कमाई कर रहे हैं कुछ लोग परलोक की कमाई कर रहे हैं किन्हीं का बैंक यहां है किन्हीं का दूर स्वर्गों में पर कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों कमाने में लगे संत वही है जो कहता है कैसा कमाना ये सारा जगत मेरा है इस सारे जगत का मैं हूं मुझमें और इस जगत में रत्ती मात्र भी फासला नहीं अब तो इस मंजिल पे आ पहुंचे हैं तेरी चाहत में खुद को तुझ में पाते हैं हम तुझ को खुद में पाते अब ये मैं तू का फासला नहीं है ये सिर्फ भाषा का खेल है शायद लीला है एक तरंग दूसरी तरंग से अलग नहीं है अब तो इस मंजिल पे आ पहुंचे हैं तेरी चाहत में खुद को तुझ में पाते हैं हम तुझ को खुद में पाते ऐसी घड़ी इति ज्ञान जमाले निगारा पे असार कहकर करारे दिले आसिका हो गए हम सनासाए राजे जहां हो गए हम तो बेफिक्रे सुदो जया हो गए हम संसार के रहस्य परिचित हो गए तो फिर सब लाभ हानि से निश्चिंत हो गए यहां ना कुछ लाभ है यहां ना कुछ हानि है क्योंकि यहां हमारे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं ना तो कोई छीन सकता है ना कोई दे सकता है न तो लोभ में कुछ अर्थ है न क्रोध में कुछ अर्थ है क्रोध ऐसा ही है जैसे कोई अपने ही चांटक अपने ही गाल पे मार ले लोभ ऐसा ही है जिससे कोई अपने ही घर में अपनी ही चीजों को छिपा के संभाल के रख ले अपने से ही कि कहीं चोरी ना कर बैठू जमा ले निगारा पे असार कहकर करारे दिले आसिका हो गए हम सनासाए राजे जहां हो गए हम जान लिया सनासाए राजे जहा हो गए हम जान लिया रहस्य जगत का जीवन का संसार का रहस्य खुल गया तो बेफिक्र सु हो गए हम अब ना कुछ हानि है अब ना कोई लाभ है आप किससे कहते हैं जनक ने कहा सुख दुख में समान हो जा यहां सुख है कहां दुख है कहां आप कहते हैं जीवन मृत्यु में संभाव रख संभाव रखने का तो मतलब ही यह हुआ कि दोनों अलग हैं दोनों में संभाव रखना दोनों एक ही हैं संभाव रखना किसको है? और दोनों मुझमें ही है और दोनों में मैं हूं व्यक्ति जहां शून्य हो जाता वहां समस्ती के साथ एक हो जाता इसलिए कहा कि ब्रह्म को जो जान लेता वो ब्रह्म हो जाता सत्य को जो जान लेता वो सत्य हो जाता जो हम जान लेते हैं वही हम हो जाते हैं अहम व सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यो सर्वभूतान्य तो मई इति ज्ञानम तथेत न त्यागो न लया ये छोटे से चार सूत्र जब जनक ने कहे होंगे तुम अष्टावक्र के आनंद की कल्पना नहीं कर सकते जब शिष्य उपलब्ध होता है तो तुम गुरु की प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते जैसे फिर से गुरु को परम आनंद मिलता है जो उसे मिला ही हुआ था वो उसे फिर से मिलता है जब शिष्य में दिया जलता है तो जैसे गुरु के प्रकाश में और भी एक नया सूरज जुड़ा, हजारों सूरज वहां थे एक हजार एक हुए इसकी ही अपेक्षा थी इसलिए परीक्षा थी इसकी ही अपेक्षा थी इसलिए प्रलोभन था जनक से यह संभावना थी इसलिए जनक को जल्दी नहीं छोड़ दिया जिन शिष्यों को गुरु जल्दी छोड़ देता है वो इसलिए छोड़ देता है कि उनकी संभावना बहुत नहीं उन्हें ज्यादा कसने में वो टूट जाएंगे परीक्षा उतनी ही ली जा सकती है जितनी सामर्थ हो परीक्षा सीमा के बाहर हो तो शिष्य को नष्ट कर जाएगी बना ना पाएगी जनक को आखिर तक खींचा आखली प्रलोभन दिया ज्ञान का और त्याग का ज्ञान और त्याग आगरी आखिरी बाधाएं जो उनके भी पार हो गया वही मुक्त है जिसने ऐसा जान लिया कि मैं मुक्त हूं वही मुक्त है इति ज्ञानम ऐसे तो अज्ञानी भी बड़ी ज्ञान की बातें कर लेते अक्सर अज्ञानी ज्ञान की बातें करते तभी तो अपने अज्ञान को छिपा पाते नहीं तो छिपाएंगे कैसे ज्ञान की बातों में अज्ञान खूब व्यवस्था से छिप जाता है रोग हो बीमारी हो तो तुम स्वास्थ्य की चर्चा में छिपा सकते हो अक्सर बीमार ही स्वास्थ्य की चर्चा करते घाव हो तुम ऊपर से फूल लगा सकते हो सुंदर वस्त्रों में ढांक सकते हो मखबल रेशम में ढांक सकते हो लेकिन उससे घाव मिटेगा नहीं तुम्हें अक्सर इस संसार में लोग कहते हुए मिल जाएंगे सुख दुख में समानता रखो जीवन मृत्यु में समानता रखो लेकिन समानता रखो तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि दोनों असमान हैं और समानता तुम्हें रखनी ये तो चेष्टा हुई जहां चेष्टा है वहां ज्ञान नहीं ज्ञान तो सहज है सहज है तो ही ज्ञान है इति ज्ञान जो चेष्टा से आता है वो तो खबर दे रहा है कि भीतर विपरीत मौजूद है नहीं तो चेष्टा किसके खिलाफ एक आदमी चेष्टा से क्रोध से लड़ रहा है और कहता है शांत रहना चाहिए शांत रहना ही धर्म है ये तुम्हें बातें जस्ती भी हैं कि शांत रहना धर्म है शांत रहना धर्म नहीं है शांत रहने की चेष्टा तो केवल क्रोध को छिपाने का उपाय शांत हूं ऐसा जान लेना धर्म है शांत रहने की चेष्टा नहीं शांत हूं ही ऐसे अनुभव में ऐसे साक्षात्कार में उतर जाना मुल्ला नसुद्दीन एक दिन अपने पड़ोसी से कहता था घोर मुसीबत में इतना याद रखना चाहिए आधे लोगों की तुम्हारी मुसीबत सुनने में रस नहीं आधे लोगों को तुम्हारी मुसीबत सुनने में रस नहीं और बाकी आधे लोगों का ख्याल है कि तुम इसी लायक हो और बड़े ज्ञान की बात कह रहे अज्ञानियों से भी तुम ज्ञान के बड़े वचन सुनोगे हालांकि उनके कारण हमेशा गलत होंगे वो बातें तो सही करेंगे लेकिन कारण गलत होंगे क्रोध के विपरीत नहीं है शांति की तुम साध लो जहां शांति है वहां क्रोध नहीं है ये सच शांति क्रोध का अभाव है विपरीत नहीं लोग यही सोचते हैं कि शांति क्रोध का विपरीत विपरीत स्थिति तो क्रोध को हटाओ तो शांति होगी हटाने से शांति ना होगी हटाने में तुम और अशांत हो जाओगे हटाने में इतनी हो सकता है कि तुम शांति का एक कलेवर ओढ़ लो एक वस्त्र आभरण और भीतर सब छिप जाए जहर की तरह मवाद की तरह वो कभी फूटेगा काम वासना के विपरीत नहीं है ब्रह्मचर्य जहां ब्रह्मचर्य है वहां काम वासना नहीं ये सच इति ज्ञानम पर कामवासना के विपरीत नहीं है ब्रह्मचरी काम को रोक रोक के समाल संभाल के कोई ब्रह्मचरी नहीं होता कोई जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूं उसकी चरिया में ब्रह्म उतर आता ब्रह्मचरी यानी ब्रह्म जैसी चरिया उसका कामवासना से कोई भी संबंध नहीं उस शब्द को तो देखो इतना अद्भुत शब्द है ब्रह्मचरी उसको तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने बुरी तरह भ्रष्ट किया ब्रह्मचरी का वो मतलब करते हैं काम से मुक्त हो जान ब्रह्मचरी में कहीं काम की बात ही नहीं ब्रह्म जैसी चरिया ईश्वरी व्यवहार मगर ब्रह्म जैसी चरिया तो तभी होगी जब तुम्हें ब्रह्म का भीतर अनुभव हो जिसको ब्रह्म का अनुभव हो गया उसकी चरिया में ब्रह्मचरी है वो कहेगा सागर में लहरे हैं वो भी मेरी वो कहेगा सब कुछ मेरा है और सब कुछ का मैं हूं न यहां कुछ छोड़ने को है न यहां कुछ पकड़ने को है संसार ही मोक्ष है फिर फिर जाना कहा जेन फकीर रिंझाई का बड़ा प्रसिद्ध वचन है संसार निर्वाण सैकड़ों वर्षों से को लोगों को बेचिन करता रहा है रिंजाई का यह सूत्र संसार निर्वाण ये तो बात बड़ी अजीब सी है संसार और निर्वाण ये तो ऐसे हुआ कि जैसे कोई कहे भोग त्याग है, मगर बात सही है रंझाई यही कह रहा है ना कुछ छूटने को है ना कुछ छोड़ने को है ना कुछ पाने को है ऐसा जिसने जान लिया वो निर्वाण की अवस्था में आ गया इति ज्ञानम फिर वो संसार में ही रहेगा भागेगा कहां जाएगा कहां जाना कहां है जो है वो उसे स्वीकार है लहर है तो लहर स्वीकार है लहर खो गई तो लहर का खो जाना स्वीकार है उसकी स्वीकृति परम उसकी अवस्था तथाता की जो है उसे स्वीकार है अन्यथा की वो मांग नहीं करता अन्यथा हो भी नहीं सकता जब तक तुम चाहते हो अन्यथा हो जाए कुछ और हो जाए जैसा है उससे भिन्न हो जाए तब तक तुम बेचैन रहोगे जिस दिन तुमने कहा जैसा है वैसा है और जैसा है वैसा ही रहेगा और जैसा है उस मैं राजी हूं तुम मुक्त हो गए इति ज्ञान हरिओं तत् सत्जित